कर्म सिद्धांत एवं गति विचार जिज्ञासा चित्त शुद्धि के लिए शास्त्रीय कर्म किस प्रकार करना चाहिए क्या इनका समष्टि फल भी होता है समाधान कर्तित्व के अभिमान को त्याग कर निष्काम रहित होकर किए गए शास्त्रीय कर्म ही चित्त शुद्धि का कारण है वैसे तो चित्त शुद्धि में नित्य कर्मों की मुख्य भूमिका है परंतु सकाम कर्मों को भी यदि व्यक्ति निष्काम भाव से करता है तो वे अंतःकरण शुद्धि में हेतु बन जाते हैं इनका समष्टि फल भी हो सकता है जैसे गायत्री मंत्र को ही देखिए यह एक व्यक्ति मात्र से संबंधित नहीं है धीय न प्रचोदयात हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे इसमें बहुवचन का प्रयोग है अतः इसका संबंध व्यष्टि से होते हुए समष्टि से भी है जिज्ञासा भगवत गीता में योग भ्रष्ट सन्यासी को पुण्य लोकों की प्राप्ति कही गई है जब वह योग अरुरुक्ष छू था तब तो निष्काम कर्म करता रहा और उसी निष्काम कर्म से वह योगारूढ़ हुआ क्योंकि निष्काम कर्म का फल चित्त शुद्धि के अतिरिक्त कोई अन्य तो है नहीं जब वह योगारूढ़ अवस्था में पहुंचा तब कर्म त्याग स्वाभाविक ही हो गया फिर पुण्यलोकों की प्राप्ति में हेतु क्या बनेगा समाधान पहले यह समझना चाहिए कि ऐसे योग भ्रष्ट साधक के निष्काम होने पर भी किसी न किसी सूक्ष्म वासना के रूप में उसकी ज्ञान प्राप्ति में एक प्रतिबंध है और उसकी बुद्धि में अभी ज्ञान प्राप्ति की योग्यता न होना यह दूसरा प्रतिबंध है जब उसका शरीर छूटता है तो उसके पास पुण्य तो है चाहे पूर्व जन्म का हो अथवा वर्तमान का परंतु सूक्ष्म कामना के कारण उसका तत्व ज्ञान में विनियोग नहीं हो सकते इसलिए कामना अनुसार, जैसा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है उसी के अनुसार दिव्य लोकों को प्राप्त कर लेता है यही उसके लिए पुण्य पुण्यलोकों की प्राप्ति का हेतु है उन लोगों के पुण्य भोगों के पश्चात गीता के अनुसार सूची नाम श्रीमताम्गेहे और योग नामेव कुले या तो पवित्र सीमानों के कुल में या फिर योगियों के कुल में उत्पन्न होता है साधक के पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में भी काम करते हैं मैं एक बार तपोवन गंगोत्री गोमुख से भी ऊपर गया वहाँ एक साध्वी कृष्णा भारती से मेरी भेंट हुई उस समय उनकी अवस्था लगभग 28-29 वर्ष की रही होगी मैंने उनसे प्रश्न किया यह बताओ कि साध्वी होने की आपकी इच्छा कैसे हुई उन्होंने कहा मैं कलकत्ता में रहती थी जब से मुझे समझ हुई तब से मेरे मन में यही विचार आता था कि मैं हिमालय में जाकर तपस्या करूं। जब मेरे विवाह की चर्चा चली तब मैं एम में पढ़ रही थी विवाह का नाम सुनकर घबरा गई मैं घर से भागकर पहले हरिद्वार पहुंची और वहां से किसी प्रकार यह तपोवन आकर रहने लगी उसकी बातें सुनते सुनते मेरे मन में यह विचार आया कि इसने पूर्वजन्म पुरु में पुरुष शरीर से हिमालय में बहुत तपस्या की होगी परंतु ज्ञान प्राप्ति में कोई प्रतिबंध होने से अंत समय की स्मृति के अनुसार इसको स्त्री शरीर प्राप्त हो गया होगा पर इसने जो अभ्यास किया होगा वह कहाँ जाएगा पूर्वाभ्यासें ने न गीता साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि जिस प्रतिबंध के कारण मुझे पूर्व जन्म में ज्ञान नहीं हुआ वह यदि वर्तमान में है तो आगे भी जन्म का हेतु बनेगा